देवी भागवत पांचवा महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का बृहस्पति जी से परामर्श कहते हैं तो, के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज पवन देव कुबेर वरुण आदि देवताओं को बुलाकर उनसे कहा महिषासुर नाम के प्रसिद्ध महान प्रतापी दानव इस समय तो दैत्यों का राजा है उसके पिता का नाम रंभ था वर पा जाने से वह सदा अभिमान में चूर रहता है। उसे प्रकार की माया ज्ञात है देवताओं आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा था उस दूत ने मुझसे ये बातें कही है शक्र तुम देव सदन छोड़ दो वासव तुम्हारी जहाँ इच्छा हो तुम्हें चले जाना चाहिए अथवा महिषासुर नामक दानवराज बड़े विशिष्ट व्यक्ति हैं उनकी सेवा करना स्वीकार कर लो ये बड़े दयालु नरेश हैं तुम्हारे भरण पोषण की समुचित व्यवस्था कर देंगे जो उनकी परचर्या में लगे रहते हैं उन सेवकों पर वे कभी क्रोध नहीं करते देवेश यदि ये बातें स्वीकार न हो तो स्वयं युद्ध करने के लिए सेना की तैयारी में लग जाओ मेरे वहाँ जाने पर दानो महिषासुर तुरंत तुम पर चढ़ाई कर देंगे महान प्रकृति का है उसका दूध मुझसे कभी किसी दुर्बल शत्रु की भी उपेक्षा न करे विशेष कर जो अपने बल का अभिमान रखते हों उन बलशाली पुरुष को तो सदा ही उद्योगी बने रहना चाहिए बुद्धि और बल के अनुसार निरंतर यत्न में लगे रहना चाहिए हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है इसको कोई, इस कोई सिद्ध नहीं हो सकता आप लोग उत्तम विचारशील हैं अतः इस विषय पर बार बार विचार करें अकस्मात अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए यह भी ठीक नहीं सुगमता से प्रवेश करने में कुशल गुप्तचर गुप्तचर पहले वहां भेज जाए। ऐसे होने चाहिए जो शत्रु के के अभिप्राय को पूरा पूरा समझ सके। किसी किसी साथ अधिक प्रेम न प्रलोभन में न पड़े और सत्यवादी हो यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या तथा उसका सारा रहस्य जानकर फिर चढ़ाई करना समुचित होगा उसकी सेना में कितने कैसे वीर हैं गुप्तचर उनकी उनकी संख्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके लौट आए, उनके द्वारा तथा उनकी सेना के के बला बलाबल को जान लेने के हम लोग तुरंत धावा बोलने या संग्रह करने के प्रबंध में लग जाएंगे बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही काम करना चाहिए सहसा किए हुए कार्य से सर्वथा दुखी होने की संभावना बनी रहती है अतएव पंडित जन भली भांति सोच समझकर कर सुखप्रद कर्म में ही हाथ डाला करते हैं अभी दानवों के साथ युद्ध ठान दिया जाए यह सर्वथा अनुचित जान पड़ता है योग करना तो वैसा ही होगा जैसा बिना जाने हुए औसत सेवन करना ऐसे कार्य से तो सर्वथा उल्टा फल सामने आ सकता है